अन्न कामना से बलभ्य साध्य एकांत स्थान में साध्य करते समय इसे उनके सामने देवता अथवा ऋषि साध्य से संतुष्ट होकर के प्रकट हुए अन्य छोटे कुकरों उनको भोजन के लिए कहा था उन्होंने कहा कल सुबह यहाँ आना तो बकरदाले भी प्रातः काल उपस्थित हो गए तो वहाँ देखे उन्होंने देखा वो श्वेत श्वान उपस्थित होकर के किस प्रकार सामगान करते हैं तेह यथेव यह बहिष्पम स्तो्यमाण संरभ सर्पन्नीम आशापुष तेह समुप्य हिंचक्रु सब कुत्तों ने इकट्ठी करके यथा यह बहिष्पमान स्तोष्य माना बहिष्पमान स्त्रोत्र से स्तुति करते हुए समृद्धा संलग्न परस्पर लग करके चलते हैं ये कर्म करते समय जो स्तुति करते हैं ऐसे ऋतु लोग चलते हैं एक दूसरे वस्त्र के पीछे कच्चा स्थान में हाथ रखकर के इसे पकड़ करके चलते हैं वो जैसे चलते हैं इसी प्रकार ये कुत्ते भी परस्पर एक दूसरे के पुच्छ को पकड़ करके उनके पीछे ऐसे चले एवं आसपू उनके पीछे चलने लगे देह समुप विश्य हो फिर उसके बाद उसमें इकट्ठी होकर के हिमचक्रु हिंकार किया हिंकार है शाम के स्तोभ अनर्थक अक्षर है शब्द से शब्द किया इकटियो करके टीका मैं ते इत्यादि व्याको ते स्वान त्रव आगत जिस स्थान पर पूर्व दिन प्रकट हुए थे उसे आ ऋषे समक्षम ऋषिवक उमें अमेर मुख्य अन्न से पुष्छ गृहीत आ स्रपु आ सस्रिपु परस्पर आगे वाले के को पीछे वाला पकड़ करके गृहता चले आश्रित आस परिभ्रमण परिभ्रमण किया जिस प्रकार वैष्पव महान श्रुति करते हुए उद्घाति पुरुष जैसे चलते हैं परिभ्रमण करते ब्राह्मण करके समुपवेश बैठ गए बैठ करके उपविष्टा सन्त हिंचक्रु हिंचक्र से हिंकार हिंकार शससुपुर संबंध ऋषि के सामने ऐसे चलने लगे भ्रमण करने लगे उद्घात्री पुषाई की अद्यु प्रमुखा यजमता गृह्यपवम स्त्रोत्रेण स्तू्यमा स्तुतीकरण उद्घात पुरुषा जैसे चलते हैं सर्प्धाघात संलग्न अनुन्यमेव मुख्य ना अनुन से पुष्छ गृहता ऐसे वो जैसे उद्घात पुरुषा चलते हैं इस प्रकार कुत्तों ने ऐसे चला उद्घातता से लेकर अध्यु यजमान पर्यंत अन्योनम संलग्न सर्पन्दी जैसे परस्पर पीछे को पकड़ करके चलते हैं ऐसे कुत्तों चला इसके पश्चात बैठ करके हिंकार कृतवंत स्वरूप स्वरूपमाह हिंकार शाम के भाग अनर्थ शब्द है इसे गान किया जाता है कुछ शब्द है उसमें अर्थ है और कुछ ऐसे शब्द है ओम अदा, ओम पिवा ओम देव ओम अदामो ओम पिवामो ओम तीन बार ओम ओम हो गया आगे अदाम ओम पीवा आगे ओम तीन बार ओंकार करके देवो वरुण प्रजापति सूर्य को कहते हो तो देव हे वरुण हे प्रजापति सविता है अन्नम यह आहारत यहाँ अन्न दे लाभ कराए अन्नपते संबोधन है अन्नपते अन्नम यह आह आहार ओमिति अन्न हमारे लिए दो पहला है आहारत प्रथम पुरुष आहारत जो सविता है देह देवता है अन्न दे आगे हे अन्नपते तम अन्न इस प्रकार रिवार ओंकार गानार्थम उच्चरित गान के लिए ओ अदाम ओम पीबा मोम देव द्योतना देव कहा गया द्युति दिव्य क्रीड़ा विजिषा व्यवहार द्युति प्रकाश रूपे सूर्य उनको ये देवशब्द से कहते हैं अदाम असनम कर वाव अदाम तले तो हम भोजन करे पीबाम पानम करवाव हम जल पान करे करी शब्द हिंकार समाप्त होता है साम के अवय हिंकार हाँ। है वो अनर्थक शब्द नहीं अनर्थक शब्द अनाथक तो स्तोभ कहते कि हिंकार कह पति के सामने शब्द हिंकार साम्ति के लिए अन्न प्रसवित्रदित्य से साधयती वो अन्न उत्पादक आदित्य है इसलिए उनको अन्नपति का भाष्य में कहा वरुणो वर्षण वर्षण जगत वरुण हे वर्षनाथ जगत में वर्षा करने वाले प्रजापति पालात् प्रजाना प्रजानाम पाल प्रजापति और सविता है सर्वस्य आदित्य उच्यते सबका जनक से सविता कहते हैं एक ही पर्यायी सवत आदि अन्न अस्मभ्यम आहारत आहत आहरत दे कृता पुनर अपि ऊचु फिर खाने लगे स हे अन्नपते हे अन्नपते संबोधन करते सही सर्वस्या अन्न तो से प्रसवित पति अन्न का जनक से अन्नपति कैसे अन्नपति तो उसको कहते नहीं ही तत्केक विना प्रभु तम अन्नम अणुमात्र जायते प्राणि सूर्य के उष्णता के द्वारा पाक होता है उसके बिना पर्याप्त तो अन्न कुछ भी अन्न नहीं होगा सूर्य किरण प्रकाश और पा उष्णता चाहिए अतो अन्नपति सूर्य है हे अन्नपति अतो हे अन्नपति अन्नम अस्मभ्यम यह आहर आहार दो बार आहार आहार का अभ्यास आदरा आदर के लिए दो बार यह इति प्रकृत देशभक्ति स्थान में ओंकार सवित्री प्रार्थना मंत्र समाप्ति अर्थ आहार आहार कहकर अंत में ओम इति है सूर्य की जो प्रार्थना मंत्र समाप्ति के लिए भक्ति विषय उपास समाप्ति पदम आगे इति है शाम की भक्ति अवयव हिंकार तद विषयक उपासना है उसकी समाप्ति के लिए इति पद दिया ननु भक्ति समबंधा उपाससना समस्तस्य इत्यादि वक्तव्य किमतरखंडन आशंक आम की, आहा। साम की भक्ति, भाग संबंधी उपासना कहेगी समस्तस्य इत्यादि वक्तव्य आगे समस्तस्य समस्त उपासना आगे कहेंगे तो समस्त संपूर्ण साम के उपासना कहना चाहिए अनतरखंड यहां बीच में और कुछ आया कुशाया क्यों क्या हो में भक्ति विषय सामावयव इत्याश्य भाष्य मे भक्तिषय उपाशन भाग साम के तय उपाससने साम के अवयव साम के अवयव इंकारादी उत्त प्रस्तावादी सामयवांतर स्थाक्षर विषयानि उपाससनातरा शाम के अवय है अन्य अवयव कुछ स्तोभ अक्षर है अनर्थक शब्द है पूर्व में तो हिंकार था वो अनर्थक नहीं अभी कह रहे स्तोभ अक्षर विषयाणी स्तोभ है अनर्थ शब्द गान के लिए कहा जाता है उसको विषय करने वाले उपासना उपासनातराणी संहता मिला करके उपदिश्यंत उपदेश किया जाता है अनंतरम सामय संबद्धात अनंतरम उपदिश्यते आगे उपदेश अभी कर रहे करेंगे उसमें सामान्य शाम है शामयव संबद्धत्व ये हिंकारादि शाम अवय हिंकारा है सामयव संबंधी उपासना है जैसे प्रकार हिंकारि शाम अवयव है और ये उपासना जो कह गए शाम अवय संबद्ध है ठीक इसी प्रकार आगे भी जो स्तोव कहे गए शाम के अवयव है तत्संबी तो उपासना हमसे उस उपासना में भी शाम संबद्धत्व है पूर्व उपासना में शाम संबद्धत्व आगे भी स्तोभ अक्षर विषय उपासना में भी साम अवय संबद्ध सामान्य होने से उसके उपसान, उपासना भी कहते हैं ठीक तो अस्मात्संग सामय व संबद्ध उपासना कहा गया उसी के प्रसंग से अन्य जो साम अवय अनर्थक शब्द है स्तूव तो संबंधी उपासना कर रहे हैं ऋग अक्षराणी गियंत तद्व्यतिरितानि व्यतिरिक्ता वाच्यशून यानी गीत सिद्ध्यर्था ऋचा श्लोक के अक्षर मंत्र में शब, अक्षर शब्द उनका गान किया जाता है तद्व्यतिरितानि ऋचा के शब्द अवयव से भिन्न उसे भिन्न वाच्यशूनयानी अर्थरहित है गीत सिद्ध्यर्थन अर्थ नहीं किंतु गीत सिद्धि के लिए कुछ शब्द कहा जाता है स्थभाक्षराणी अनर्थ का उनको स्तूभ शब्द से परिभाषे भी कहा जाता है तामा पूर्व निवृत्ति द्वारा ना फलवत्सयानी स्तूफाक्षर होने पर भी मंत्र गायन करते समय इसे ज्ञान करने के लिए कर्मजन्य अपूर्व संपादन के द्वारा कर्मापूर्व निवृत्ति के द्वारा फलवत्वाद कर्मजन्य अपूर्व का संपादन करने के लिए यह भी अक्षर सा स्तूभ अक्षर का भी गान आवश्यक है कर्म मंत्र पाठ करते समय उपायानी इसलिए वो स्तूभाक्षर भी उपाही है तदुपास्थी पर उत्तरवाक्यम विषय को उपासना विधान करने के लिए आगे वाक्य है। वक्ष्यम उपासना प्रत्येक स्वातंत्र नास्ती आगे जो उपासना कहेंगे प्रत्येक उपासना अलग अलग नहीं है इसलिए भाष्य में कहा संहता उपासना उपासनातरा सहता उपदिश्य मिलाकर करके तेसाम अनंतर उपदेश हेतुमाह जो स्तोभाक्षर उपासना भी कहते हैं कहेंगे उसका कहने के लिए कारण हेतु क्या है हेत सा, तो सामय संबद्धताशेषा सामयव संबद्ध है न एविध स्तोभ नस्ती वाच्यम ऐसा स्तोभ अनर्थक शब्द नहीं है ये वाच्यम अय भाष्य में मंत्र में अयं भावलोक हाउकारो वायुर्यिकार चंद्रमा अथ कार आत्मे हकारो अग्निरी हाँ कार अय वावलोक हाउकार हाउ शब्द हे स्तूभ अनर्थ का शब्द हाँ कार का लोक दृष्टि से उपासना करें यह लोक वायुर्यिकार वायु हे हाईकार हाई चंद्रमा अथकार आत्मा इहकार अग्नि इकार सर्वत्र श्याम के अवयव में लोकादि लोकादिदृष्टि करके उपासना करना है कर्मांग श्याम है उसका संस्कार होगा सर्वत्र श्याम के अवयव में लोकादि लोकादिदृष्टि करके उपासना है भाष्य में अयम भाव अयम एव लोक हाउकार हाउ स्तोभ रथंतरे सामने प्रसिद्ध तो ये ऐसे स्तोभ नहीं है ऐसा नहीं रथंतरे नामक साम में हाऊ ऐसे स्तोभ शब्द प्रसिद्ध है यम वे रथंतरमिति मिति यम ये, ये, ये पृथ्वी को रथंतर शब्द से कहा तथापि कथम पृथ्वी दृष्टि यथो तो स्तोभ से उपास्य तो अयम भाव लोग ये पृथ्वी ये लोग तो पृथ्वी दृष्टि से स्तोभ की उपासना है हाऊकार हाउ जो साम के अवय कुछ अनाथक शाऊ उ इसकी उपासना है पृथ्वी पृथ्वीदृष्ट तत्र ये रथंतर श्रुति इं पृथिवी रथातर इं वेथातर पृथिव्याथंत श्रुत पृथ्वी का शब्द से कहा गया प्रस्तुतस्य स्तोभो रथंतरे हाऊ हाऊ योभ अनर्थक शथंतरनामक साम में हे युक्तम ऐसे कहा गया तथा च यथोक्ता संबंध रूपा सादृश्याद पृथ्वी दृष्टिया हाउकार उपास्य इत्य रथंतर श्याम में हाउ ऐसे है स्तूभ और ये पृथ्वी को यम रथंतर कह करके पृथ्वी को रथंतर कहा गया इसीलिए पृथ्वीदृष्टिया हाउकार उपास्य है ये सादृश्य रथंतर सादृश्य कथम पुनवायुदृष्ट हाइकार उपास आगे वायु अनुसार से मे में वायु हाईकार से उपासना हाइकार का उपासना भाष्य में अस्म संबंध सामें हाउकार स्थक उपासी हाऊकार स्थय लोकदृष्टिया पृथ्वीदृष्टिया उपास वायुर्यिकार हाई हाई जो स्तोभ है इसमें वायु दृष्टिकरण की उपासना करे वाम सामने हाईकार प्रसिद्ध वामदेव्य नामक सामना में हाईकार स्तोव प्रसिद्ध है वायुअप सम्बन्ध च वामदिव्य सामनो योनि रीति वामदेव्य सामने की योनि कारण है वायु अप वायुअपसंबंध जल वायु और जल का संबंध होने पर वामदेव्य सामना की उत्पत्ति होती है कथम पुनरटीका वायुदृष्ट्या उपास हाँ तत्र वायुदृष्ट से वायु हाइकार का उपासना इसलिए कहा वायु इसल वायुसबंध से योनि हाइकार हाईकार सामने प्रसिद्ध में हाइकार प्रसिद्ध है वामद हाईकार जो वाममक तसुरप वायु वायु और जल का संबंधी योनी कारण मैथुनच्छावतीयु पृष्ठ अत्यवर्तत मैथुने सावतु नाम अपाम जलों का वायु के साथ संबंध होने की इच्छा से जल बहने लगे मेघ वायु उनके पीछे चला अर्थात वायु उनको भु, भु, आगे दूर ले लेता है तो जिस प्रकार मैथुन इच्छा करने वाले जल सदस्य लिंग वायु उसके पीछे चलता है इसलिए मैथुन इच्छा तुल्य मैथुन नाम अपाम वायु पृश्चात्य वर्त तो पीछे चला इसलिए इससे वामद्रव्य साम उत्पन्न हुआ इसी सूत्र में कहा गया अर्थात जल और वायु के संबंध से वामदेव्य सामने उत्पन्न हुआ इसे श्रुति में कहा गया तस्माद यथोक्ता वामदेव्यसम संबंध सामान्यादमदेव्य साम के सम्बन्ध से वायु दृष्टिया हाईकार उपासित वामदेव्य साम में हाई कार्य है और वामदेव साम जल वायु के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ इसलिए वायु दृष्टिया हाई कार्य की उपासना करे भाष्यमस्मा सामान्यात हाइकार वायुदृष्ट्याया उपासित वायु के दृष्टि से हाइकार की उपासना चंद्रमा अथकारह चंद्र चंद्रदृष्ट अथकारम उपासित अथकार स्तोभे उसकी उपासना करे चंद्रदृष्टि करके ठीक है मैं कथम अथकार से चंद्रदृष्टिया उपासना अथकार स्तोभय अनर्थ के शब्द सामगान करते समय से बोला जाता है उसकी उपासना करना है चंद्र दृष्टिया चंद्र की दृष्टि से उपासना कैसे से तत्र अन्न ही स्थित अन्न में यह स्थित है आ, सब कुछ तथा चकार सामान्या यथोक् उपास्तिधी तो से सकार में थ है अन्नमे सो सब स्थित है उसमें थ है यथकार थकार सा दश्य हुआ अन्नात्मा चंद्र अन्न है चंद्र रूप चंद्र के द्वारा अन्न पुष्ट होता है थकार सामान्याच इसलिए थकार सामान्य होने से अन्न दिश्टिया, चंद्र चंद्रदृष्टिया अथकार की उपासना थकारवध अकार चंद्र चंद्रदृष्टिया अथकार उपासित इत्याह जैसे अन्न स्थित हमें थकार आया चंद्र में अहे अथकार में अकार सामान्या चंद्र दृष्टिया अथकार उपासित अथकारिकी की उपासना चंद्रदृष्टि से थकाराकार साम्य च और, और दोनों अदोनो कि दोन सा अथकारे अथ व्यक्तो अकारो अथकारे में तो अस्पष्ट हे अन्ना चंद्रम से सोस्ति अन्ना चंद्रमा उसमें भी अ तस्मु तद्युक्त तद यथोकम उपासना हो सामान्य हो गया अन्न में स्थित है अद्वन में है इसलिए अर्थकार की उपासना है अन्नदृष्टिया चंद्र चंद्रदृष्टिया अन्न का चंद्र है यह स्तोभ अप्रत्यक्षो है आत्मा यह इति थे यह एक शब्द है स्तोभ है सब्दा। सब्दा का शब्द यह शब्द का अर्थ इस अर्थ होता है कैसे तो सामगान करते सम जैसे हाउ हाई अथ इ शब्द स्तूभय ही अपना अपना अप्रत्यक्ष इंद्रिय का विषय नहीं उनसे से इह ही व्याप्यते इसे कहा जाता है इसलिए यह कार्य की उपासना आत्मदृष्टिया इहित इह स्तूभ इतोभ प्रथम अप्रत्यक्ष पश्चात प्रत्यक्षी भवन शेष प्रथम अप्रत्यक्ष पश्चात प्रथम प्रत्यक्ष होता है तो यह यही हृदय में प्रत्यक्ष होता है अनुभव होता है यह इत व्यपदिश्य स्तूभ अयमात्मा ब्रह्म यह साक्षात्कार होता है हृदय में तो अप्रत्यक्ष है पहले जब उसका साक्षात्कार होता है यह आत्मा ऐसे कहा जाता है आत्मा यहाँ है यह एक स्तूभ है तत्सामान्यम यह व्यपदिश्य मानत्व यद यह है स्तोभ और जो अप्रत्यक्ष बाद में साक्षात्कार होता तो यही से कहा जाता है तो यह दोनों में व्यपदिश्यमान सामान्य हुआ तस्माद आत्मदृष्टि यह इति स्तोभ कर्तव्य यह नाम का है अनर्थ का शब्द साम करते सम किया जाता है उसे यह में उपासना करना है आत्मदृष्टिया आत्मदृष्टि उसमें करनी चाहिए यही तत्साम आगे अग्नि ईकार अग्नि ईकार है ईकार स्तोभ में अग्नि दृष्टि करके उपासना ठीक में अग्निदृष्टि के स्तोभार है कर्तव्य इकार नाम को स्तोभाक्षर उसमें दृष्टि करनी चाहिए इसमें हेतु कहते भगवान भाष्यकार ई निधानानि च च्ने सर्वाणी सामन आग्ने, आग्ने जितने अग्निदेवता का गा साम किया जाता है ई ई में इमें होता है ईकारो निधीयत येस सामसु तानि प्रसिद्धानि ई निध्य स्थाप्यते ई श्रुमेहे ई निधानानि आग्नेयकर्म जितने सामहे अग्न देव अग्नि देवता के साम ईकारो निध्यत येसु सामसु तानि ए ते आग्ने प्रसिद्धा तथा च तेसु अग्निर तेजु अग्निईकार से उभसादृश्याद अग्निदृष्ट उपासी अग्निईकारो वा आग्ने से अग्नि और आग्नेम मे ईवे ई स्थित तो अग्नि और ई दोनों सामान्य हुआ ईकार है स्तोभ उसमें इकार स्थ अग्नेय जितने है शाम उसमें ई है और अग्नि देवता संबंधी है अग्निर अग्निर्कारश चैत्य उभय भाभात आग्नेय अग्नि देवता का जो शाम है उसमें होने से तो अग्नि है और ई है भी हाँ। उसमें है स्तोभ अग्निर्कारश् चैत्य उभय और तेसु उभय सग्सुमसु आग्सा अस्म सादृश्याद अग्निदृष्ट उपासी ईकार की उपासना अग्निदृष्टि से आदि ऊकारो निहब विश्व अहोकार प्रजापतिर्णस्वरो अन्न या व विराट वही सब स्तोभ उपासना है स्तोभ आदित्य उकार उतोभ में, में आदित्य दृष्टि करे निहब एक में निहब दृष्टि करे विश्व देवा औौकार औ स्तोभ है उसमें विश्व देव दृष्टि करे प्रजापतिर्िंकार अंकार में प्रजापति है प्राण स्वर प्राण स्वर है या अक्राट विराट या वाग अन्नम या, या वाग विराट अन्नम या या स्वभा अन्नम अन्नम या या स्तोभ या में अन्न दृष्टि करे अन्न या इसे स्तोभ में अन्न दृष्टि करे और विराट वाग में स्तोभ इसमें विराट दृष्टि करे टीका में उकारम आदित्य दृष्टिया कथम उपासित इतिहास क्या उकार की उपासना आदित्य दृष्टिया आदित्य उकार कारण हे उच्चर ऊर्ध स आदि गायकार अय स्तोभ आदित्य ऊपर होते हे उच्च ऊर्ध सत ऊपर उपरहते आदित्य का गायन करते हैं स्तुति करते स्तुतिकर्ते सऊकार अयम स्तोभ स्तोभे ऊकार और आदित्य उच्चम में ऊर्ध है ऊकार साम्य हुआ टीकामे ऊकार आदित्योर्धातरण सादृश्य दोनों में ऊह ऊ है गे स्तोभ और आदित्य उच्च में हो से उसमें भी ऊर्धव में ऊ है दोनों में ऊकार सादृश्य हुआ दूसरे अन्य प्रकार के सादृश्य कहते हैं आदित्य दैवत्य व दैवत्य व सामनी स्तोभ इति आदित्य उकार आदित्य देवता यस्य सामनो वो साम वो श्याम को कहते आदित्यदत्य आदित्यदेवत्य साम में आदित्य देवता है जिस श्याम उसी शाम में ये उतोभ है स्तोभ उकार ये आदित्य उकार इसलिए आदित्य उकार अर्थात श्याम के स्तोभ है उकार उसकी उपासना आदित्य दृष्टा करे निहब इत आह्वान एक स्तूभ निहब आह्वान के लिए एक स्तूभ एक स्तूभ है इसमें निहव हुए स्पर्धा वेन धातु से बनता है समूह संप्रसारणिपविशु अप्रत्यु कर बनता हुआ अनिह आह एही च तथा तत्साम जो बुलाते हैं आइए कह करते ही कहते हैं तो यही में ए और एक कार में भी ए सा दृश्य हुआ एहिच आह्वा ये बुलाते हैं तत्साम उसमें एक निह दृष्टि करे आह्वान रूप एकार एकमात निहब दृष्टि एकार कार्य तो आगे है विश्व देवा अहोई औ होयि ऐसा है स्तूभ उसमें विश्वदेव दृष्टि करे वैश्वेव्य सामनी स्तूभ से दर्शनाथ विश्वदेवा है देवता जिस श्याम की उसी श्याम में यह स्तूभ अवहोई ये स्तोभ हे इसलिए उसी स्तूभ में विश्वदेवा दृष्टि करके उपासना करे, करे? टीका में अहोयकार से विश्वदेव दृष्ट उपास हे तुम अहोयकार स्तूभ हे उसकी उपासना विश्वदेव विश्वदेवदृष्ट्या हेतु तो देते वैश्व सामनी से दर्शना ये स्तोभ वैश्वेवसा में हे आगे प्रजापतिर्ंकार हिंकार की उपासना प्रजापति में प्रजापति प्रजापतिदृष्ट्या हिंकार हिंकारोपास हेतु प्रजापति प्रजापतिदृष्ट हिंकार उपासना करना है हेतु भाष्य में आनितायादिकार से अव्यक्तवाद प्रजापति अनिरुत है और हिंकार भी इस प्रकार है प्रजापति अनिद हिंकार से अव्यक्तत्वाद हिंकार भी अव्यक्त स्पष्ट है टीका में दिया नीलपितादि रूपेण निरुत्य अभिषेयत्वाद प्रजापति प्रजापति का रूप नीलपितादि रूप से निर्वचन नहीं होता है इसलिए अनिरुक्त हुआ प्रजापति और हिंकार भी अव्यक्त है अव्यक्तत्वाद रूपादि तत्वाद उसमें रूपादि नहीं होने से अव्यक्त है होने से हिंकार की उपासना करे प्रजापति दृष्टिया प्राण स्वर स्वर नामक स्तोभ है उसमें प्राण दृष्टि करे उपासना करे प्राणस्य स्वर हेतु तो सामान्यत स्वर हेतु तो, तो प्राण में इसलिए स्वर नामक स्तोभ में प्राण दृष्टि करे उपासना करे टीका में प्राणस्य चेती चकाराद स्वर से चर्थ प्राण से च स्वरतुत्व सामान्या प्राणस्य है चकाराद स्वर से ये स्वर कौन स्तोभात्मक स्तोभनामक जो स्वर है उसका भी हेतु है प्राणस प्राणस और स्तोभनामक स्वर से स्वर का हेतु है प्राण जिस प्रकार स्वर का हेतु है इस प्रकार स्वर नामक स्तोभ भी स्वर का हेतु है जब गान करते हैं स्वर नामक स्तोभ का गान किया जाता है स्वर हेतुत्व तो'... तर निर्वर्तक तत्व तो है ना तदात्मकत्व स्वर हेतु प्राण और स्तोभ एक स्वर नामक स्तोभ है और प्राण ये दोनों से स्वर उत्पन्न होता है स्वर होता है स्वर का निर्वर्तक होते हैं स्वर का निवर्तक निर्वर्तक संपादक प्राण है और स्वरनामक स्तोभ भी है तो दोनों में स्वर हेतु तो साधश्य रहा स्वर हेतु का था उसका संपादकत्व न तदात्मकत्व प्राण भी स्वर आत्मक है और स्वर नामक स्तूभ भी स्वर है आगे अन्नम या या नाम है स्तूभ उसमें अन्नदृष्टि करे अन्नम ठीक है मैं अन्न याक्यम व्याचे अन्नादृष्टिया कर्तव्या या नामक स्तोभे में अन्नदृष्टि करनी चाहिए इसमें हेतु देते अन्न नहीं अन्न नहीं अन्न हे इदम् याति प्रापण चलना फिरना जो होता अन्न के द्वारा होता है खाने पर ही उसमें अन्न में ही तम या तुम या है अन्न इधर याद रूप साधोभो विराट वाग विराट का वाघ है स्तोभ उसमें विराट दृष्टि करे अन्नम देवता विशेषोवा बाघित स्तोभ हो विराट अन्न अच्छा विराट शब्द का अर्थ विराट शब्द का अर्थ भी अन्न होता है विराट शब्द का अर्थ अन्न अथवा देवता विशेष हुआ समष्टि स्थूल सर्वाभिमान विराट है तो विराट शब्द का अर्थ अन्न भी होता है और देवता भी होता है तो वाग नाम को स्तोभ में ऐसे विराट दृष्टि अन्न दृष्टि करे समि स्थूल सर्वाभिमान विराट है सूक्ष्म सूक्ष्मिमानी प्रजापति वैराज्य सामने स्तोभ दर्शनात विराज वैराज, वैराज नामक साम उसमें ये स्तोभ है वाग वाघ य स्तोभ इसलिए वाघ नामक स्तोभ में अनर्थ का शब्द स्तोभ उसमें विराट दृष्टि करे करके उपासना करे आगे कहा तृतीय मंत्र संचरो हुंकारा। अनिरुक्त संचर हुंकार हुंकार में संचर तयोदश स्तोभ ते सचुकार हुंकार सचरदृष्टिकोभ सचर अनिरुक्त का अर्थ है कि अरुक्त अव्युक्त वा इदम्बा इतने निर्वक्त न सक्यते संचर विकल्प्यम स्वरूप में इत्यर्थ और त्रयोदश स्तोभ है संचर हूंकार ही स्तोभ उसको संचर कहा गया और तो है अनिक्त अनिरुक्त का अर्थ इधम बा इधम बात निर्वक् न सक्य थे यह करके निश्चय नहीं कर नहीं कर सकते इसलिए संचर भाष्य में संचार में दीर्घ नहीं चाहिए संच रो संचरो विकसूपूंका सनेकदा तन साधय अव्यक्त सच अनेकधा कार्यूपेण सचरती कार्यकोता है सचर का हूंकार हूं तो उसमें अनुत तो सचरदृष्टिक हूंकारो शाखाभेदन विभेदन विकल्यमस्वूपस्त्रश्चय वाव इारभ्य गण्यन हूंकार विभ शाखाभेदन विकलमन स्वरूप विभिन्न शाखा में विभिन्न प्रकार है ोदश् वो तयोदश अय वाव यहाँ से आरंभ हुआ अय वावोकहाहुकार हाहुकार से गिनतीकर हाउकार हाई कार अथ युआ था उइकार हिंकार सर या वाक बार हो गया था ये हो गया त्रयोदश हो गया हूंकार वहाँ से गिनती करें तो त्रयोदश होता है अयम वावितरभ्य गण्यम तयोदशय ततच कारण्ट हूंकार हूंकार उसकी उपासना करे वो कारण दृष्टि से उक्त उपवादी अव्यक्त कोसो इह तयोदशस्तो हूंकार अव्यक्ति अय्यक्त अतो अन विशेष उपाससे अभिप्राया अव अव्यक्त है हूंकार वो कारण अव्यक्त अव्यक्तृष्टिया उसकी उपासना करें तत्र विकल्प मानत्म हेतु अव्यक्तों ही अयम अथ अनुत विशेष उपास्य रूप से दृष्टि से, से, से हूंकार की उपासना करें हूंकार ऐसे विभिन्न प्रकार विकल्प विभिन्न रूप से कहा जाता है इदम इतम ऐसा निश्चय नहीं होता है इसे उसका नाम अव्यक्त का इदम्बा पे इतने निर्भक्त नहीं होता है कारण दृष्टि से अव्यक्त रूप से ही उपासना करें जैसे प्रजापति विराट दृष्टि से कहा ऐसे अव्यक्त रूप से कारण आत्मा रूप से उपासना करें हंकार की अब ये स्तोभाषर उपासना कहने के पश्चात इन उपासना सब मिल करके उपासना करना है अलग अलग नहीं क्योंकि सब उपासना का फल एक साथ ही स्तोभार उपासना फलमाह स्तोभ रूप जो अक्षर कहे गए तेरह त्रवदश संख्या का उनकी उपासना का उनके उपासना का फल दुग्धे अस्मय वाघ अस्मयी दुग्धे दोहन करता है फल देती देने वाले कौन नाघ वाघ कर्त अश्मय उपासका है, है। दुग्धे किम दुग्धे कर्म की आकांक्षा दोहम दोह क्या है यो वाचो दोह वा का जो सार अन्नवान अन्नादो अन्नादोति यह एकम सामनाम उपनिषद वेद उपनिषद वेद अन्नवान होता है प्रभुत्व अन्नवाला और अन्नाद अन्नमतीत अन्नाद दीप्ताग्नि होता है ये दिष्टफल है एकतामें सामना उपनिषद शाम के संबंधी उपनिषद को जानता है उपनिषद रहस्य उपा, उपासना को जानता है करता है उपनिषद वेद दुग्धे दोहम इत्यादि इद्ध ये मंत्र पहले पहलेाए प्रथमध्या आया सी वैलसी पृष्ठ उक्ता से एकताम एवं यथोत्थक्षण सामना साम के साम के अवयव संबंध उपासना है साम अवयव स्थभाक्षर विषयां उपनिषद साम के अवयव उसरे अनाथक शे तद विषयक उपनिषद का दर्शन वेद जानता है अर्थात उपासना करता है तसे एक तथोत्म फल फल है फल वाह का सार प्राप्त करता है और अन्नवान अन्नाद होता है टीका में नईता व्यस्ता उपासना प्रत्येक फलाश्रवण ये जो त्रयोदश उपासना ये अलग अलग नहीं ये सब पूरा सब मिला करके एक उपासना है क्योंकि सब का एक साथ फल कहा गया प्रत्येक फल नहीं कहा गया समस्त पुनः एकदम उपासन ये सब त्रयोदश स्थोभाभिषेक अलग अलग दृष्टि से उपासना समस्त एक ही उपासना है एक फल्वाद य एक फलम ये साम उपासना नाम उपासा एक तस्य भावे एक फल ये सब उपासना सब मिलकर के एक उपासना है क्योंकि एक उपासल के ईसाप्रायसा स्थोभाक्षर विषय विषयां उपनिषद दर्शन वेद उपनिषदम वेद उपनिषद वेद इवृत्तेम सामनाम उपनिषदम वेद उपनिषदम वेद दुबाराया अभ्यास आवृत्ति तात्पर्य कहते भगवान बास्यकार द्विराभ्यास अध्यायपरीसम अर्थ दो बार अभ्यास उपनिषद उपनिषद वेदी ये अध्याय प्रथम अध्याय के प्रथमाध्याय सामयव विषय विशे उपासना विशेषपरीसम अर्थवा ये दो प्रकार ये दो बार करने से अयसमाप्ति के लिए अथवा साम अवयव विषयक उपासना चल रही थी उपासना विशेष की परिसमाप्ति के लिए दो बार कहा गया प्रथम प्रपाठक व्याख्यान समाप्तो इति शब्द भाष्य में आया सामावय विशेष उपासना विशेष परिसम तो वे वाक कहकर के आगे इति शब्द भगवान भाष्यकार जो इति शब्द कहते हैं प्रथम प्रपाठक व्याख्यान समाप्तो ये प्रथम प्रपाठक प्रथम अध्याय का व्याख्यान समाप्त हुआ इसलिए इति शब्द भगवान भाष्यकार देते हैं प्रथम अध्याय से त्रयोदश खंड इसके पश्चात द्वितीय अध्याय आरंभ होगा ये श्रीमद गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिवराज काचार्य शंकर भगवत पाद छांद उपनिषद विवरणी प्रथम अध्याय समाप्त हो ये इसमें उपासना कही गई कर्मांग संबंधी उपासना उपासना कुछ कर्मांग संबंधी उपासना है कुछ स्वतंत्र उपासना है कर्मांग उद्गित उपासना से शुरू हुआ कर्मांग है शाम के अवयव उद्गित उद्गी के अवयव ओंकार उसका उपासना से आरंभ करके मध्य में अलग अलग फल उपासना कहेंगे अंत में शाम के अवयव उद्गित प्रसंग में प्रतिहर प्रतिहार उपद्रव ऐसे दो उपद्रवाय थे दो अवय के उपासना होने के बाद शाम के अवयव प्रस्ताव और प्रतिहार विषय की उपासनाई गई उसके पश्चात वो अन्न लाभ के लिए उपा, बताया उपासना उसके पश्चात शाम के अवय में स्तोभ अक्षर है अक्षर संबंधी उपासना है ये समाप्त हुआ शाम अवय विषय उपासना ओ आयत ममा